इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम बलि में बीसवा मंत्र कल देखे थे आज 21 मंत्र संख्या ब्रह्म विद्या प्रदान करने से पहले विद्यार्थी का योग्यता परीक्षा करना यह आवश्यक होता है ऐसे यहाँ शास्त्र का क्रम से ये निश्चय होता है यमराज्य अभी विद्यार्थी नचिकेता का योग्यता परीक्षा करते हैं भाष्य में किम अयम एकांतत्व निश्रेय से साधन, साधनात्मक ज्ञान ज्ञानार्हो न इति एक तरीक्षणार्थम आह किम अयम, अयम अर्थात विद्यार्थी न चिकेता एकांत साधना निःश्रेयसाधन आत्मज्ञान एकांत अर्थात अन्य भी कुछ इच्छा है और आत्मज्ञान भी चाहिए वो ऐकांतिक नहीं हुआ ऐकांतिक कहते हैं <coughs> एको अंतो नियामको यश एक ही जिसका नियामक अर्थात हमको यही है एकांतिक व्यवहार करते हैं साधारण तो हेतु और साध्य में कर देते हैं अनैकांतिक हो गया हेतु अनैकांतिक तो वहाँ एको अंतो नियामक वो नियामक साध्य हेतु का नियामक साध्य होना चाहिए अर्थात जहाँ हेतु है हे, वहाँ साध्य को रहना जरूरी है अगर ऐसा हुआ कि हेतु है और साध्य नहीं है उस हेतु को क्या कहेंगे अनैकांतिक अर्थात एक नियामक उसका नहीं हुआ अन्य कहीं रह गया जहाँ साध्य नहीं है इसी प्रकार के नचिकेता ये एकांतः तो अर्थात केवल ब्रह्म विद्या चाहता है ना अन्य कुछ चाहता है अन्य कुछ चाहता है तो फिर वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है मुमुक्षु नहीं कहा जाएगा क्योंकि मुमुक्षु का संज्ञा भगवान भाष्यकर क्या कहते हैं मोक्षो में भूयात दृढ़ इच्छा और ये दृढ़ का क्या अर्थ है इतर इच्छा राहित्यम अन्य इच्छा नहीं हो केवल हमको मोक्ष ही चाहिए तभी तो यमराजी वो परीक्षा कर रहे हैं कि किम एकांत तो निःश्रेयस साधन आत्मज्ञान निश्रेयस का साधन हो गया आत्मज्ञान तद अर् अर्थात हा, योग्य है नहीं है तीन नंबर टिप्पणी ज्ञानार्थ ज्ञानार्थी इति पाठ है ज्ञानारह जो भाषा में दिया वहाँ ज्ञानार्थी ऐसे देने से ठीक था च देवे इत्यादीना दुर्वगाहत्व शुवा विरमे चेत न अत्यंत तदर्थ आलस्यादिम्वात् न चेत तथा तदभावात्ति तत्वपरीक्षण ये ज्ञानार्थी है नहीं है इसका परीक्षण कैसे यमराजी करते हैं तो कहते हैं देवे रत्रापि आगे मंत्र आ रहा है इस ब्रह्म विद्या के विषय में आत्मविद्या के विषय में देवता लोगों को भी संशय हो गया था इसलिए क्या निश्चय हो रहा है कि ये आत्मविद्या दुर्वगाह दुख है न अवगाह अवगा ज्ञानम इसका ज्ञान प्राप्त करना महान दुख कर है श्रुत्वा ये बहुत कठिन है सुन करके में चेत अगर वो बिरण हो गया अर्थात तो ठीक है तो चेत न अत्यंतम तदर्थी तो ये अत्यंत अर्थात तो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या चाहता है ऐसा नहीं है। अत्यंत तदर्थी नहीं है तदर्थित तो है किंतु अत्यंत तो तदर्थी नहीं है क्यों नहीं है कहते हैं आलस्यदि महत्व आलस्य प्रमाद तम गुण होने से कहते हैं उसको आत्मविद्या में कहाँ ये रुचि रहेगी <coughs> न चेत तथा तदभावि न चेत अर्थात इस प्रकार के आलस्य आदि नहीं है तो फिर तथा तथा अर्थात तो ब्रह्म विद्यार्थी मतलब आत्मविद्यार्थी है आत्मज्ञान विद्यार्थी है तदभावत न चेत तथा तदभावत तदभावत्त का अर्थ आलस्य आलस्यादी अभाव वो फिर आत्मविद्या का अधिकारी है भाष्य में परीक्षणार्थम आह अभी नचिकित का परीक्षा के लिए हम राज्य करें देवैरपी विचिकित्सित पुरा न नहि सुविज्ञेय मणुरे सधर्म अन्यं नचिकेतो मा अनेंग नचिकेत वृणी मोपतिमा सृजन अत्रापि अ देव पुरा विचिताषण न सुजे हे नचिकेतो अन्यं मा वृणी म उपरोत् मा उपर, आ, उपर एनम अत्रापि अर्थात इस मरने के बाद और कुछ देह इंद्रिय इत्यादि से भिन्न कोई तत्व रह जाता है अथवा नहीं रह जाता है इस विषय में मरण अनंतरम सत्ता के विषय में देव ही विचिकित्सा अर्थात संशय आ, कित, आ, किते बी पूर्वक चिकित्सा धातु हो गया यहाँ संशय कित व्याधि प्रतिकार है ना उससे सं प्रत्यय होता है व्याधि प्रतिकार अर्थ में तो बी उपसर्ग पूर्वक संशय अर्थ में हो जाएगा बी बी चिकित्सा बिचिकित्सा विचिकित्सा संशय चिकित्सितम एक ही सूत्र से सन हो जाएगा इसको आ, सन। देवता लोग भी इस विषय में अर्थात संशय उनका हुआ था पूर्व काल में क्यों संशय हो गया कहते हैं ऐसा धर्म अणु अणु अर्थात सूक्ष्म धर्म धर्म अर्थात तो ये जो आत्मा तत्व तो, ये आत्मा अणु है अणु अर्थात तो सूक्ष्म है इसलिए नहीं सुविज्ञे सुविज्ञाय अर्थात अल्प आयास से ज्ञायो हो जाएगा ऐसा नहीं है ये तो महद आयास का अपेक्षा करता है इसलिए यमराज जी कहते हैं हे नचिकेता ये इतना आयासाध्य ये सूक्ष्म और ये धर्म है ये सब में आप बुद्धि नहीं लेना चाहिए क्योंकि धर्म धर्म तो परिणत तो काल में अर्थात परिणत तो वयस में धर्म करना है ये बालक अवस्था में क्या धर्म करना है अर्थात ये कहने का तात्पर्य जी इसलिए धर्म पद व्यवहार किए हैं तो अणु आत्मा कह दे सकते थे ये धर्म क्यों कहते हैं क्योंकि बालक को लगेगा कि धर्म ये तो सब बुढ़े होने के बाद करते हैं, ये कहा अभी छोड़ो इस प्रकार की बुद्धि उत्पादन करने के लिए कहते हैं धर्म ये तो में कह दिए है।, है नचिके तो अन्यंग बरंग वृणीश इसलिए आप तो अन्य वरों मांग लीजिये मा मा उपरवी मा माम माँ मा फिर आगे कहते हैं निषेधार्थ करते हैं अर्थात मेरे को उपरबोध मत करो मत करो रुधिर आवरण धातु अर्थात मेरा आवरण मत करो अर्थात मेरे को बांधो मत एनम अर्थात ये जो आप आत्म विषय के प्रश्न किए हैं एनम मा अति सृज ये प्रश्न को तो आप मेरे लिए छोड़ दीजिए अर्थात ये प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए ऐसा बात नहीं है ये आप हमारे लिए छोड़ दीजिए अर्थात ये प्रश्न आप छोड़ ही दीजिए भाष्य में देवैरअप्रम वस्तु विचिकित्सित देवैर चार नंबर टिप्पणी देखिये यदि देवेरपी झटिति देवे न अवबुद्धम तत्कुत अस्मदबुद्धि साध्यमित उपेक्षा बुद्धि उत्पादनाय आह अभी यमरा जी नचिकेता में या आत्मतत्व विषय में उपेक्षा बुद्धि बनाने के लिए कह रहे हैं अर्थात ऐसा हम कहे जैसे कि नचिकेता को आत्मतत्व में उपेक्षा बुद्धि हो जाए कैसे करवा रहे हैं कहते हैं देवेर अपी इस विषय में संशयग्रस्त हो गए थे झटिति न अवबुद्धम शीघ्र उनको समझ में नहीं आया और तत्कुत यह आत्मतत्व इतना सूक्ष्म है वो कैसे अस्मदबुद्धि साध्यम ये हमारे ये बाल बुद्धि से कैसे वो ग्राउंड होगा इस प्रकार की सोच करके नचिकेता चिकेता ऊपर में हो जाए तो हमारा सोचते है ठीक है परीक्षा हो जाएगा देवेरअी अत्र भाष्य में देवे रपी अत्र, अत्र, अत्र अर्थात ए तस्वीन वस्तुनी आत्म विषय विचिकित्सित विचिकित्सितम संशयितम संशयग्रस्त हो गए थे संशय फलावसान विचारितम इति भाव अच्छा पाँच नंबर टिप्पणी दिए संशय संशय अर्थात तो त्वा को लेप हुआ है संशय करके फलावसानम विचारितम फिर आगे विचार करके उसका निर्णय किए थे देवता लोग भी किए थे संशय होने के बाद आगे संशय फलावसानम विचारितम यह संशय भिन्न पद होना चाहिए संशय त्वा को लेप हो गया संशय करके आगे फलावसानम विचारितम फल प्राप्त होने तक विचारित विचार तो किए थे कैसे फला बसान को तो लेप हुआ ना लेफ में फिर अनुसर क्या कैसे आएगा तो ले हुआ अभ्य हो गया फिर अनुसर कहा आएगा संशयितम पूरा भाष्य में संशयतम पूरा पूरा अर्थात पूर्व नहीं क्यों उनको संशय हुआ नहीं ही सुविज्ञेय सुषु ये अर्थात अल्प आयसे से इसका ज्ञान हो जाएगा ऐसे नहीं श्रुतमअपि प्राकृतर जनैर्यत अणु सूक्ष्म ऐसा आत्माक्षो धर्मो अतो अन्दिग्धफल वरम नचिकेतो वृणीशो म माँ उपरो उपरोधं मां काशी अधमरणं इव उक्तमरण श्रुतम भी शून्य पर भी प्राकृत जन प्राकृत अर्थात शास्त्र संस्कार रहते ही जन मनुष्य ही, ही। शास्त्र संस्काररित मनुष्यों के द्वारा ये ज्ञात नहीं होता है क्यों य तो अणु अणु अर्थात सूक्ष्म ऐसा आत्माक्ष आत्माख्यधर्म आत्मा नाम है जो धर्म तीन नंबर टिप्पणी देखिए बाल से अर्थकथाम अर्थकथा अपहाय किम धर्मेणी ख्यापय धर्म तेन निर्देश इतिहास आह आत्मा क्यों धर्मा। धर्म धर्म शब्द यमराज जी विशेष करके क्यों कह रहे हैं कहते हैं आप अभी बालक हैं आपको तो अर्थकथा कहना चाहिए अर्थात प्रयोजन आपको खिलौना चाहिए ये कुछ मिठाई चाहिए जैसा कहते हैं ऐसा ठीक है वो तो हो जाएगा किम धर्मेण ये धर्म का बात ये क्यों कहते हैं इति ख्यापय ये बताने के लिए धर्म निर्देश यमराजी धर्मशब्द यहाँ व्यवहार किए हैं आशयन आह आत्माख्यो धर्म यमराजी अर्थ विशेषकर के उद्देश्यपूर्ण रूप से धर्म धर्मशब्द व्यवहार किये धर्मच आत्मन सर्वनात्म धारकवात् ये धारणा तो धर्म कहते हैं अर्थात सभी का ये धारणा करता है सर्व अनात्म धारक सारे अनात्म पदार्थ का अधिष्ठान होने से तत्व च ये सारे अनात्म पदार्थ का आश्रय अधिष्ठान ये आत्मा है ये कैसे निश्चय होता है कहते हैं अक्षरं अम्बरांत धृतेर ये ब्रह्म सूत्र है अक्षरम ये जो ब्रह्म है वही अक्षर है क्यों अम्बरांत धृत अंबर पर्यत तो नाम निर्वहिता ऐसे वहाँ छांदों के उपनिषद का मंत्र के ऊपर ये ब्रह्म सूत्र है ते यदअतरा तद, तद अक्षरम ऐसे मंत्र है वहाँ अच्छा आगे भाष्य में ऐसा आत्माख्यो धर्मो अथो ये आत्म रूप को जो धर्म है अर्थात धारणा धर्म कह दे अर्थात जो जगत अधिष्ठान है ये सूक्ष्म है इसका ज्ञान होना कठिन है अतः इसलिए अन्यम असन्दिग्ध फलम बरम नचिकेतो वृणीशो इसलिए अन्यम अन्यम का अर्थ असन्दिग्ध फलम बरम समा कैसे से कहेंगे असन्दिग्धम फलम यश्य वरस्य ऐसा बर मांगिए जिसका फल असन्दिग्ध हो अर्थात आपको फल सीधा ग्रहण हो जाएगा आप उसका भोग भी कर पाएंगे ऐसा फलों मांगते हैं अभी जो कि संदिग्ध है क्योंकि देवता लोगों को भी संशय हो गया था है नसी के तो संबोधन करके कहते हैं वृणशो वृणसो अर्थात आप मांगो मां मंत्र में है पहले जो मां उसका अर्थ मा मेरे को आगे फिर है माँ माँ उपरो अर्थात उपरोधन माँ का मेरा रोधन अर्थात हमको बांधो मत अधमरणमी वो उत्तमरण ऋण देने का विषय में जो ऋण देता है उसको कहा जाता है उत्तम वर्ण उत्तम ऋण और जो ऋण लेता है उसको कहा जाता है अधमरण जैसे उत्तम ऋण अधमर्ण को बांधता है बांधता है अर्थात परतंत्र कर देता है इसी प्रकार की अमराज जी नचिकेता को कहते हैं हम आपको तीन देगा बोल करके प्रतिज्ञा किए हैं ये प्रतिज्ञा के द्वारा हम बंध गए हैं तो इसलिए आप अन्य कोई पदार्थ मांग करके हमारा प्रतिज्ञा को पूरा करवा दीजिए अगर आप कहेंगे यही आत्म तत्व तो दीजिए ये आपको देना कठिन है तो हम ये प्रतिज्ञा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो जैसे उत्तमरण अधमर्णों को परतंत्र करता है इसी प्रकार की आप हमको परतंत्र मत करो अति सृज अतिसृज अर्थात विमुंच इसका त्याग करो ए नम माम माम प्रति अर्थात ये जो विषय आप अभी पूछ रहे हैं इसको आप हमारे लिए छोड़ दीजिए अर्थात ये आपका विचार का विषय नहीं है एवं मुक्तो नचिक ये मंत्र पूरा हुआ एवं मुक्तो नचिकेता आह एवं उक्तह के मृत्युना नचिकेता आह तऐ तो ऐसे कहे जाने पर कर्मणि निष्ठा हुआ तो नचिकेता अह उक्तः नचिकेता है नचिकेता कहा देवे सामनाचिकेता दीचि किल मृत्यो यज्ञेयम वक्ता चाश्वादृगन्यो न लो नो वरस्तु्य <coughs> देवे दर विचित्त किल हे मृत्यो यत्च थ न सुविज्ञेय यज्ञेम आथ वक्ता चाहदृग अो न लभ्य अ चक्ता अो न लभ्यो एकल्य कचिद अन्ो वर नचिकताजैर विचिकित्सान किल किल अर्थ तो कहते हैं कि आप ही तो कहे अवधारण करके देवता लोग भी इस आत्म तत्व का विषय में संशयग्रस्त हुए थे संशयग्रस्त हुए थे और तद तो आगे विचार करके फिर निर्णय किए थे किंतु वो लोग देवता है महान सामर्थ्य वाले हैं और हे है मृत्यु संबोधन करते हैं यत् यत्थ यस्मात् क्योंकि त्वम च अथ क्योंकि आप भी कहते हैं न सुविज्ञेय पूर्व मंत्र में कह दिए न ही सुविज्ञेय तो आप स्वयं भी कहते हैं कि ये सुविज्ञेय नहीं है देवताओं को भी संशय हुआ था और आप कहते हैं कि ये सुभिज्ञ नहीं है अर्थात ये महान तत्व है जिसमें देवता लोगों को भी संशय होता है और ज्ञानी भी कहते हैं ये सुभिज्ञ नहीं है इसका तात्पर्य यही है कि ये महान महत्वपूर्ण पदार्थ है कोई महत्वपूर्ण पदार्थ है और वक्ता चयद्रिक अन्यो न लभ्य क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करा दे सकते हैं ब्रह्म ज्ञानी तो इसलिए नचिकेता कहते हैं ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी होते हैं जगत में इसलिए त्वाद्रिक आप जैसा अन्य इसका कोई वक्ता हमको प्राप्त नहीं होंगे ऐसा प्रथमतः है कि ज्ञानी ये कम होते हैं बिरल होते हैं दूसरा है कि हम किसी के पास भी जाएगा वो हमको क्यों इसका उपदेश करेंगे आप भी प्रतिज्ञाबद्ध हो गए तो इसलिए आप जितना आसान से हमको देंगे हम कहीं जाएंगे अन्यत्र वो पहले हमको क्यों ऐसा दे देंगे तो अर्थात हमको वहां समय से अपेक्ष हो सकता है अभी आप तो हमारे लिए सरल है अब अभी प्रतिज्ञाबद्ध है हमको बर देने के लिए तो आपके जैसा हमको वक्ता प्राप्त नहीं होंगे एतस्य तुल्य कश्चित अन्य बर न इसलिए इसका बराबर तो इसके समान अन्य कोई बर नहीं है क्योंकि देवताओं को संदेह हुआ था और ये सुविज्ञेय नहीं है अनायास ज्ञात पदार्थ ये नहीं है ये दो चीज से निश्चय होता है कि इसका मतलब इसका तुल्य अन्य कोई बड़ा नहीं है भाष्य में देवे रत्रापि तस्विन वस्तु नहीं विचिकित्सितम खिल पूर्व में कह दिया गया था देवता लोग भी इस आत्मतत्व तो विषय में संशयित तो हुए थे भवत एव न सुतम भवतः आपसे आपसे एवं नी दे दिया किंतु तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रथमा भवतः एवं वयम श्रुतम हम लोग नहीं मतलब आपसे ही हम ये बात सुने कि देवता लोग इस विषय में संशयग्रस्त हुए थे देखिए नौ नंबर टिप्पणी नौ नंबर नहीं दस नंबर अच्छा नव में है हाँ नव में दिया है नुतमित अख्यात तो अख्यात तो नहीं आख्यात तो उपयोग होना चाहिए ठीक है उसमें हाँ। ये सूत्र है आख्यात तो आख्यात तो उपयोग इति पंचमी ये भगवत जो भाष्य में दिया ये पंचमी हो गया आख्यात अर्थात व्याख्यान व्याख्यान का विषय में जो व्याख्यान करने वाला वहाँ से ये पंचमी होगा जो कहे नह श्रुतम इति कर्तुरव संबंधित मात्र विवक्षया ष्ठी जो नह में ष्ठी कर दिया ये श्रु धातु का आगे है श्रुतम श्रु धातु का ये करता है तो कर्ता होने से इसको इसकोष्ठी कैसे हो गया कहते संबंध मात्र विभक्श नहीं तो कर्ता में क्या विभक्ति आ जानी चाहिए था कर्ता में कर्ता में तृतीया आएगा अगर कर्ता अनुक्त हो जाता है तब वो तृतीया होगा यहाँ प्रथमा होना चाहिए वयम एवं सुलतम हम लोग यही यहाँ सुने हैं किंतु यहाँ ये यह नहीं हो पाएगा संबंधी मात्र विवक्षा ष्ठी यहाँ कर दिया गया कहेंगे ये तो श्रुध धातु का कर्ता है और आगे निष्ठा है निष्ठा होने से कर्ता को ष्ठी होने के लिए क्या सूत्र है कर्तिकर्मणो कृति उसे कर्ता को सष्ठी हो जाएगा तो आप क्यों कहते हैं कि संबंध विवक्षा से षठी कह दिया गया इसके लिए आगे कहते हैं न लोकादि निषेधात क्या सूत्र है लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम तो निष्ठा अगर कृत प्रति अगर निष्ठा है उसका योग से कर्तिकर्माणों कृति से षष्ठी नहीं होगा तो इसलिए जो नह में ष्ठी दिया है ये तो संबंध विवक्षा करके ष्ठी कर दिया संबंध विवक्षा तो कर्ता को भी कर्म करण संप्रदा किसी को भी संबंध विवक्षा कर दिया जा सकता है षठी तक तो कहीं भी हो सकता है वक्ता का इच्छा के ऊपर निर्भर करता है नह श्रुतम आप ही हमको बताएं कि देवता लोगों को इस विषय में संशय हुआ था अरे मृत्यु तव च यद यद अर्थात अस्मत् न सुविज्ञेय आत्मतत्वम अथ कथयसी आप ही स्वयं कहते हैं कि आत्मतत्व तो सुविज्ञय नहीं है सुविज्ञ अर्थात अनायासलब्ध ये आत्मतत्व तो अनायासलब्ध नहीं है अनायासलब्ध नहीं है इसका कारण है कि हमको ये साधन चतुष्ट नहीं हो रहा है अगर ये हो जाएगा तो फिर अनायास जगत में सत्य तो बुद्धि रहना वैराग्य दृढ़ नहीं होना तभी तो ये अनायास नहीं होता है नहीं तो हम हम है ये जानने के लिए क्या परिश्रम पड़ना चाहिए अथ आतो अर्थात कथ ऐसी अतः इसलिए अतः में तीन नंबर टिप्पणी देव विचार विषय से दुर्ग यश पंडितैर उपदेषुम अशक्य अपंडितेर उपदेषुम असक्यत्वात् देव विचार विशेष्य देवता लोग जिसको विचार करके जानते हैं देवता लोगों को मेधाशक्ति प्रज्ञाशक्ति बहुत ऊंचे हैं क्योंकि वो लोग गुण वाले होते हैं तो उनका मेधाशक्ति प्रज्ञाशक्ति इतने अधिक होने पर भी उनको भी विचार करना पड़ा तो फिर अर्थात ये कितने सूक्ष्म विषय होगा इसलिए कहते हैं दुर्जेय से ये, ये पदार्थ दुर्जीय है अपंडितेर उपदेषुम अशक्यवाद इसलिए अपंडित अविवेकी अज्ञानी को द्वारा ये तत्व तो उपदेश करना ये या असंभव है इसको भाष्य में कहते हैं अतः पंडितेर उपदेश पंडिति विवेकी भी अर्थात ज्ञानी भी विद्वानों के द्वारा ये उपदेश किया जाना योग्य है वक्ता चाह धर्म सेवादृतुल्यो अन्य पंडित न लभ्यो अपि नचिकेता कहते हैं अस्य धर्म से तुल्यो वक्ता इस धर्म का धर्म अर्थात यह आत्मतत्व तो तो। इस आत्मतत्व तो तो का आपके बराबर वक्ता अन्य पंडित खाली वक्ता होने से नहीं हो जाएगा ये पंडित भी होना चाहिए ये न बाक्पु वक्ता ने विजयाक्षूर न रने विजयाक्षूर पठन न नच पंडित पठन न पठन न च पंडित न वक्ता बाक्पुताच पतु, बाक न दाता द्रव्यदानतः ऐसा वो श्लोक है न रणे विजया छूर रण में अर्थात युद्ध में जीत जाने से वो सूर हो जाएगा वो नहीं है और द्वितीय है पठने न च पंडित पढ़कर के पंडित हो जाएगा वो भी नहीं है न वक्ता बाक पटुत्वाच पटुता आ गई तो वो वक्ता हो जाएगा वो नहीं है न दाता द्रव्यदानतः द्रव्य दान करके कोई दाता नहीं होता है ये तो सब न न निषेध कर दिए फिर किसको कहेंगे आगे कहते हैं इं, इंद्रिया जये सूर धर्मं चरति पंडित इंद्रिया जये सूर धर्मं चरति पंडित वक्ता हित प्रद प्रदोक्त प्र, प्रदोक्ति प्रदोक्ति प्रद उक्ति हित प्रद उक्ति एव हित प्रद उत्या उत्या उक्तिया, उक्तिया, उक्तिया एवं होने से हित हो दाता सम्मान दानत इस प्रकार की उसका उत्तर है इंद्रिया जये सूर जो इंद्रियों को जय किया वही सूर है आ, और धर्मं चरति पंडित इसलिए हम लोग रोज मंत्र पाठ करते हैं ये तो दो बार आता है पहले कहते हैं सत्यम सत्यम वदिश्यामी आगे कहते हैं ऋतम वदिष्यामी शास्त्र में जैसे पदार्थ विहिता तो कहा गया है उसको तो मैं जानता हूँ आगे रितम बदिष्यामी अर्थात तो उसका अनुष्ठान भी करता हूँ तो यहाँ कहते खाली पढ़ लेने से नहीं होगा उसका अनुष्ठान भी करना चाहिए अर्थात जीवन में उतर जाना चाहिए जिसका जीवन में उतरा उसी को पंडितों कहा जाएगा तो यहाँ आता पंडित अर्थात जो वास्तविक है ब्रह्म विद्या को जीवन में उतार लिया अर्थात जो अनुभव कर लिया आगे फिर वक्ता वक्ता के विषय में कहा जाता जो हित उक्ति कहते हैं उसको वक्ता कहा जाएगा और चतुर्थ हो गया दाता सम्मान दानता जो दूसरों को सम्मान देता है वास्तविक वो दाता है क्यों जो सम्मान देता है वो अपने को बड़ा मान करके देता है ना अपने को छोटा मान करके देता है छोटा मान करके देता है जब छोटा मानता है वो अहंकार को खड़ा करता है ना झुकाता है झुकाता है जिसका अहंकार इतना झुक गया कि मिट्टी के बराबर हो गया फिर उसका अहंकार रहा नहीं रहा तो जो अंतिम पदार्थ त्याज्य है उसको भी वो त्याग कर दिया तो सब कुछ वो दान कर दे अर्थात तो उसका अहंकार भी चला गया क्यों कहते हैं ना ये न त्यजती तो त्यज वो जो ये न अहंकार न त्यजती धर्मा धर्म उसका भी त्याग करो अहंकार को त्याग करो जो अर्थात तो इसी प्रकार की सम्मान देने लगेगा दूसरों को अर्थात तो उसका अहंकार ही क्षीण हो जाएगा ये महान साधन है इसलिए भगवान उद्धव को कहते हैं शायद भगवत में आप अगर और कोई साधन नहीं कर पाते तो यही करो दूसरों को प्रणाम करो दिन भर दूसरों को प्रणाम करो इसी से हो जाएगा ये अहंकार को नाश करने वाला है तो कहते हैं अन्यो पंडित से न लभ्य आप जैसा वक्ता हित तो बात कहने वाला है और पंडित पंडित अर्थात विद्वान ऐसे और प्राप्त नहीं होंगे तो यहाँ पंडित शब्द का अर्थ अर्थात अनुभवी महापुरुष ऐसे कम प्राप्त होते हैं कहते मानो अन्व्यणों खोजने पर भी ऐसे मिलना यह कठिन है अयम तो वरोंश्रेयस प्राप्ति हेतु नान्यो वरस्तुसदृशो अस्त कचिद भी अन्यफलवादिप्राय अयम तु बर निःश्रेयस प्राप्ति हेतुः निश्रेयस की प्राप्ति उसका हेतु यह बर आत्म तत्व विषय का जो विद्या है ज्ञान है वो तो मोक्ष का साधन है अतः इसलिए न अन्यो वर सुल्य सदृश अस्ति यह कच्चित इसलिए इस का बर का समान अन्य कोई बर नहीं है क्योंकि यह तो मोक्ष का साधन है परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसका साधन है बाकी जो भी बर से आप देंगे वो सब अनित्य फलत्वात् तो वो सब पदार्थ का फल अनित्य ही होगा इसलिए अन्यस्य सर्वस्य इस बर को छोड़कर के बाकी हम किसी विषय का बर प्रार्थना करेंगे उससे हमको जो प्राप्त होगा उसका फल तो अनित्य ही होगा इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ बर है तो नचिकेता ने अपने बात भी बता दिए आगे मुक्तोपि पुनः प्रलोभयन उवाच मृत्यु अभी इस प्रकार के कहा जाने पर भी यमराजी पुनः प्रलोभन दिखाते हैं परीक्षा फिर उनका जारी है पुत्र पुत्रपौत्र वृणीष्व बहुन पशुन हस्तिरण्यमस्वान् भूमिर्महदातनम वृणीष्व स्वयं च जीव चीव शरदोंवदीक्ष ये जी सो, सोचते हैं ये बच्चा है इसको कुछ पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए जब बालक क्रोध हो जाता है ना कहते मैं कुछ नहीं लूंगा तभी तो उसके सामने अच्छा अच्छा पदार्थ तो जो उसका रुचिकर पदार्थ तो रखने लगेंगे तब तो फिर देखेंगे वो चुनने लगेगा तो इसी प्रकार की अमराज जी अभी सोच रहे हैं नचिकेता को सतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश सतायुष बहुब्री सतम आयुष आयुष अच्छा सत आयुष ये शाम सतम वर्षाणी आयुष से सतम अर्थात वर्षाणी आयुष से ये शाम सत आयुष पुत्र पौत्र तो पुत्र पौत्र ये सबको अर्थात दीर्घजीवी पुत्र पौत्रों को आप मांगो वृणीश और बहुन पशु बहुत पशु भी मांग लीजिए हस्ती हिरण्यम अश्वान जो सब लोक में माना जाता है ये सब वित्त ये मानुष वित्त कहा जाता है तो पशु हस्ती हिरण्य ये सब आप मांग लीजिए अशु और भूमेर महोदायातनम बहुत बड़ा भूमि ये भी ले लीजिए भूमेर महोदायतनम अर्थात आप सम्राट बनो इस प्रकार के अर्थ है नहीं कि बहुत पशु हस्ती और अशु ले लिया उसके लिए भी फिर क्या करना चारा बनाने के लिए भी चाहे इस प्रकार की नहीं है भूमेर महोदायतनम अर्थात आप सम्राट बनो आगे कहेंगे महाभूमो आप ये अर्थात सम्राट हो ये सब ले, ले लेंगे किंतु स्वयं जल्दी उसका प्राण चला जाएगा अर्थात तो अल्पायु होगा तो कहते हैं स्वयं चीव सरदो याव दीक्षसी से तो सरदो द्वितीय वचन है अर्थात तो जितना दिन आप चाहते हैं अर्थात तो आपका आयु भी इच्छा मृत्यु वो भी आप ले लीजिए इतने सारे अभी दे रहे हैं यमराज जी भाष्य में सतायुषह शतायुष तान सतायुषह आयुषी वर्ष जिनका आयु है बेद में उतना ही कहा गया सतायुर्वे पुरुषो अर्थात उनका पूर्ण परमाय उनको प्राप्त होगा ऐसे पुत्र पौत्र इत्यादि को आप याचना कर लीजिए किंच गवादि लक्षण बहुन पशुन गो हिरण पशु कहने से गो इत्यादि हस्ति हिरण्यम हस्ति च हिरण्यम च इति हस्ति हिरण्य ये सभी सब भी मंगलीजे अश्व ये भी मांग लीजिए क्योंकि उस समय में ये अश्व अश्वगौ हस्ती यही सब वित्त था विंच भूमे पृथिव्या महद्विस्तीर्णम आयतनम आश्रय मंडल साम्राज्यम वृणी तो भूमे महदायतनम कह गया महदायातनम अर्थात विस्तीर्णमा आयतनम आश्रयम इतने बड़े मंडल आप मांग लीजिए मंडल का अर्थ साम्राज्यम गृणीशो मंडल साम्राज्य अर्थात बहुत बड़ा साम्राज्य आप ये भी मांग लीजिए किंचमी एतदनर्थक स्वयं चेद अल्पात आह यह सब पदार्थ आप ले लेंगे भोग सामग्री किंतु स्वयं का आयु अगर अल्प हो जाएगा तब तो ये व्यर्थ हो जाएगा अल अतः इसलिए कहते हैं यमराजी स्वयं चीव जीव, जीव धारय शरीर समग्र इंद्रियकलापरदों वर्षा यदिच्छसी जीवित आप भी स्वयं जीव जीव, जीव अर्थात धारय क्या धारय जीव धातु अर्थ क्या है प्राण धारणे अर्थात प्राण धारय उतने देर समग्र शरीर समग्रइंद्रियकलापम तो शरीर को समग्र इंद्रिय कलापो के साथ नहीं तो शरीर है और इंद्रिय का सब बलक्षिण हो गया वो भी भोग नहीं कर पाएगा शरदो वर्षाणी यावद इच्छ सी जीवितुम जब तक आप जीवित रहना चाहते हैं उतना दिन तक आप जीव ये भी बार आप ले लीजिए। चीर जीविका कहा आगे आ ये अभी नच यमराज ने बर का विशेष का सब कथन कर दिए आगे कहते हैं एकतत्ल्यदि मनसे वरंग वृणी वित्त चिराजीविका च महाभूम नचिकेतस्वेधि काम काम करोमि कौ यदि एकल्य मससे वित्त चिरजीविका चीणीश ये हम जितने नाम लेकर के कह दिया इसका समान अगर अन्य कोई बड़ा है ऐसा आप अगर मान रहे हैं और वित्तम चिर वो पूर्व में नहीं कहते थे हिरण्यम कहे थे, अभी वित्तम चिर जीविका चिरजीविका अर्थात चिरजीवनम जीविका यहाँ अनुल हो गया जीवन अर्थ में ये देखिए आठ नंबर टिप्पणी दिया है चीर जीविका चिरम जीवनम इत्य धातुअर्थ निर्देशे अणूल इति वक्तव्य स्त्री अंतिन का अधिकार में है धातुअर्थ निर्देश करने के लिए अणूल प्रत्ये भी हो जाएगा जैसे धातुअर्थ कहने के लिए स्थिति इत्यादि करते हैं नूल भी हो जाएगा तो यहाँ जीविका जीविका अर्थात जीवनम ल्यूट करने से जैसे और धातु को कहा जाता है चीर जीवनम चीर जीवनम दीर्घ जीवनम पहले कह दिए थे सरोद यावदसी फिर स्मरण देता है महाभूम नचिकेत महान विशाल साम्राज्य में है नचिकेत कहने से एधी में धातु क्या है अस क्या सूत्र लगता है घोषोरे धावाभ्यास तो ए हो जाएगा एत तो हो जाएगा और ही का लोप हो जाएगा एधी, ही को धी हो गया यधि यधि अर्थात भव नचकेत महाभूमो महाभूम अर्थात तो महान साम्राज्य का अपाधिपति बनो ऑम कामान कामभाजम करोमी तो अर्थात तो, कामों का बीच में कामभाजम कामम भजते इति कामभाजम भाजम तो, सारे भोग्य पदार्थ का आपको मैं स्वामी बना दूंगा सारे काम आपको प्राप्त हो जाएंगे भाष्य में एकतत्ल्यम अने यथोपदिष्ट सदृशम अपि यदि मन्यसे मनसे बरम तम अभी वृणीष्व एकल्यम एक जो पूर्व मंत्र में कहा गया इसके समान सामान यथाउपिष्टन एकल्य का अर्थ कहते हैं एक यथोपदिष्टेन सदृशम जो पूर्व मंत्र में उपदेश कर दिया गया उसके समान अगर अन्य कोई बर है तो सदृशम अन्यम अपि यदि मन से अगर मानते हो तो बरम तम अपि वृण उसको भी तम अपि अपि कहने से उसे अधिक भी अगर मांगना चाहते है तो वो भी कर ले सकते हैं पहले कह देता सदृशम अन्यम अपि इसके सदृश अगर कुछ है वो तो मांग लीजिए और अपि कहने का अर्थ पूर्व में जितना कहा दिया गया वो सबका समुच्चय को भी अगर आप चाहते है तो वो भी ले लीजिये अन्य कुछ है तो ले लीजिए उसका समुचय सब ले लीजिए अधिक भी ले लीजिए टीका में एकेक पुत्रधनादीना वरत्न उपन्यस्य समुचित इदान उपनस्यति सतायुष पुत्र कह दिए बहून पशुन ये सब एक-एक करके कह करके अभी समुचय करके कहते हैं किंच भाष्य में वित प्रभूत हिरण्यरत्नादि पहले हिरण्य कहे थे अभी वित्त कह दिए वित्त में सब आ जाएगा जो चाहिए प्रभुतम हिरण्य रत्नादि पहले कहे थे शरदो याव दीक्षसी अभी कहते हैं कहे चिरजीविका अर्थात तो अभी और कोई सीमा नहीं है पूरा ले लीजिए चिरजीविका अच्छा यहाँ आठ नंबर टिप्पणी दिया चीराजीविका चह बित्ते न वृणीशो वित्त के साथ ये दीर्घ जीवन है ये भी ले लीजिए किम बहु और कितना कहेंगे एक एक करके भूमो महाभूमौ महत एधी राजेतस्व एधि महा महती भूमि में आप राजा हो अर्थात सम्राट हो एधी एधी अर्थात ठीक है में इति धा लोट मध्यम पुर एक निपात एधी इति ततो तथो इति व्याख्यात अशभुबी धातु का लोट का मध्यम पुरुष एक बचन क्या रूप बनेगा एधि तो यहाँ टीकाकार कहते हैं एक बचन अंत से निपात यधी ये निपातन कैसे कर दिया यहाँ निपातन हुआ क्या कुछ कार्य नहीं हो तो घोषर धावाभ्यास लोप सूत्र ही प्राप्त है इसलिए निपात का क्या अर्थ दस नंबर टिप्पणी देखिये निपात प्रयोग यावत निपात अर्थात तो ऐसे डाल दिए मतलब ऐसे प्रयोग कर दिए यह अर्थ है तो जो हम लोग साधारणतः तो कहते निपात ना निपातन कर दिया गया तो ऐसा नहीं है यथा यथाश्रुत अनुपपत्ते है जैसा निपात शब्द कहा गया ऐसे यहाँ निपात नहीं किया गया क्यों प्रतिकार्यम प्रति घोषोरे धाव्यास लोपस् इत्यादि तो निपातन का लक्षण क्या है प्रातिक विधिम बिना सिद्ध प्रक्रिय शब्द स्वरूप निर्देश निपातन प्रात्युकम विधिम बिना सोम सोम प्रति इति तत्र तब प्रातिक अर्थात सूत्र को लेकर के जो अर्थ होता है मतलब जो रूप सिद्ध होता है उसको कहा जाएगा प्रात्युषिक सोम सोम प्रति अर्थात उस उस अर्थ को लेकर के उस सूत्र का विधान किया गया तो उस प्रकार की साक्ष्य सूत्र को कहा जाएगा प्रात्युषिक विधि अर्थात इस कार्य करने के लिए यह सूत्र उपस्थित है विद्यमान है प्रत्युषिक विधि तम तो बिना वो कोई सूत्र व्यवहार नहीं हुआ सिद्ध प्रक्रिया से प्रक्रिया करके तो सिद्ध करके शब्द स्वरूप से निपात शब्द स्वरूप से निर्देश तो शब्द स्वरूप का सीधा निर्देश कर दिए कोई सूत्र नहीं है कोई प्रक्रिया नहीं है इसको कहा जाता है किंतु किन्तु यहाँ तो ऐसे नहीं है ये तो घोषावाभ्यास लोप सूत्र से सिद्ध हो रहा है सूत्राणाम उक्तत्वात तो प्रति कार्य में सूत्राणी अनुक्त सिद्धवत निर्देश निपात संकेत तो प्रति सूत्रों का नहीं कह करके अर्थात क्या सूत्र लगते हैं क्या कार्य होता है इसको नहीं कह करके सिद्धवत निर्देश कर देना इसको निपात कहा जाता है जैसा दृष्टांत तो देते हैं विदाम कुरु आगे क्या है ये अन्य तरह ये सब निपातन कर दिया गया वहाँ किंतु ये घोषर धावाभ्यासों से यहाँ कोई निपातन नहीं है वस्तु तो अत्र निपाठ पाठो निपाठ निपठो पाठे इति अमर वहाँ निपात नहीं होकर के टीका में निपाठ होना चाहिए ऐसा कहते हैं निपाठ शब्द का क्या अर्थ कहते हैं निपाठ निपठो पाठे निपाठ निपठ ये दोनों शब्द का अर्थ पाठा तो इसलिए टीका में निपाठ एधी ऐसे होना चाहिए था ठीक ठीक है में निपात एधी तत्व तो भव इत व्याख्यात तो एधि शब्द का अर्थ भव अषधातु का होने से आगे भाष्य में किंच अनत त्वा काम दिव्याण चवा ताम काम भागिं काम करोमि सत्यसंकल्पो ही अहम् दें यमराज कहते हैं अन्यत काम दिव्या बाकी जो काम है काम कामर्थ भोग्यपदार्थ है चाहे दिव्य हो चाहे मानुष हो यह योक परलोक पर का कोई भी भोग्यपदार्थ तार्थ त्वा, ताम काम, काम भागिन अर्थात कामारहम ओ भोग का योग्य हम आपको बना देगा करोमी तो कैसे कर देंगे स्वयं यमराज जी कहते हैं सत्य संकल्पो ही अहम देव हम देव सत्य संकल्प जैसा हम संकल्प करेंगे ऐसा ही हो जाएगा अगर आपको अन्य कुछ पदार्थ चाहिए तो वो भी आप मांग लीजिए आगे यमराज जी और कहते चलते हैं ये ये कामा काुर्लभा मर्तलोक सर्वान्माश्छंदमा रा शरता सतुरिया हि दृश द्रिश, नही दृशा लंबनी मनुष्य आभिर्मतता पिचारव नचिकेतो मरण मनुप्राक्षी और कहते यमराजी ये ये कामा का मर्तलोके दुर्लभा सर्वान् काम प्रार्थयस्व नाम भी गिना देते इमा रा शरथा चतुरी ईदृश मनुष्य नही लंबनीय आभिर्मत्ता परिचारयस्व हे नचिकेतो मरणं मां मांुप्राक्षी ये ये कामा और जो जो काम सब काम अर्थात तो काम्यंते काम भोग्य पदार्थ मर्त्यलोके दुर्लभ मनुष्यों को जो प्राप्त नहीं होता है जो मनुष्य लोक में प्राप्त होता है उसको यहाँ से आप क्यों ढो करके लेंगे जो मनुष्य लोक में नहीं मिलता है कहते हैं कहते ना लोग जब एक स्थान से कहीं घूमने के अन्य स्थान जाते हैं वहां सारे पदार्थ अर्थात तो रोटी चावल उसके लिए आटा ये नहीं लेकर के चलते हैं क्यों कहते पकेट में रखे रहो तो वहां से मिल जाएगा आजकल तो पकेट भी जरूरत नहीं होता कहते जहां जाओ लिख देते हैं कागज <laughs> तो कहते हैं कि जो मर्त्य लोक में दुर्लभ है सर्वान कामान छंदत छंदत इच्छातः प्रार्थय स्व आप मांग लीजिए क्या कहते ईमा इमा राम ये जो स्वर्ग में अप्सरा होते हैं तो वो सब मर्त्य में प्राप्त नहीं होते हैं सरथाह रथ के साथ सतुरिया वाद्य यंत्र के साथ ईदशा मनुष्य ही न लंबनीया मनुष्यों को ये सब प्राप्त नहीं होते हैं आप ये ले लीजिये यहाँ से सब आभिर मतप्रता मत प्रता भी प्रत अर्थात डू दाए से निष्ठा हुआ है प्रत अर्थात दत्ता मत प्रता भी अर्थात तो मतदत्ता मत भी, तो मत भी आभि ही ये सब अप्सराओं के द्वारा जो मेरे द्वारा दिया जा रहे हैं परिचार अपना सेवा कराओ तो झाड़ू पोछा लगाओ कहते हैं आगे भाष्य कर कहे पाद प्रक्षण आदि शुश्रूषा करवा है नचिकेता संबोधन करते हैं मरणम माँ अनुप्राक्षी मरणम अर्थात मरण संबंधी प्रश्न मरने के बाद ये कोई अर्थत्व रहता है नहीं रहता है जो आत्म तत्व विषय का प्रश्न ये माँ अनुप्राक्षी ये आप मौत पूछिए अनुप्राक्षी कहाँ का रूप होगा लुंग का क्यूँ लुंग हो गया ये तो लिट का होना चाहिए मांग योग मांग का योग में लुंग होने के लिए क्या सूत्र मांगी लूँ भाष्य में ये ये काम काम प्राथनीया दुर्लभास्व मर्तलोकेवांतान कामश छंदत इच्छातः प्राथयस मनुष्यलोक में जो दुर्लभ है जो किंतु किन्नुष्यलोक चाहते हैं वो सब आप इच्छा से मांग लीजिए किंच और इमा दिव्याअसो रमयती पुरुषा नाम ये जो दिव्या दिव्या अर्थात दे, देवलोक में होते है स्वर्गलोक में अवसरस प्रातिपदिक अफसरस इति पुरुषान तो पुरुषों को सुख देते हैं इन रामा कहा जाते हैं रथेर वर्तनते शरथा सह रथेर वर्तनते शरथाह किस सूत्र से समास होगा तुल्य योगे सह को फिर सह कैसे होगा वोपर्जन से व उपसर्जन विकल्प से सह को सह हो जाएगा सतुरिया सतुरिया अर्थात स बादित्रा बादित्र अर्थात बाद्य यंत्र बाद्य यंत्र भी उनके साथ है रथ भी है ताश्च नहीं लंबनिया प्रापणिया इद्रिशा एवं विधा मनुष्यर मर्तेर अस्मदादि प्रसादम अंतरेण यमराज कहते हम लोगों का प्रसाद के बिना मनुष्यों को ये सब पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते है किसी देवताओं को प्रार्थना करके उनके कृपा से ये प्राप्त कर सकते है आभिर्मतप्रताया दत्ता परिचारिणी परिचारयस्व आत्मा पाद प्रक्षालदि शुश्रूषा कारय आत्मन इत ये सबों के द्वारा मत प्रता मेरे द्वारा जो दिए जा रहे हैं मया दत्ता परिचारिणी ये सब आपका परिचारिणी दासी होंगे परिचारय परिचार्यश सेवा करवाओ क्या आत्मा पाद प्रक्षा अपना ये इस पाद प्रक्षाला दिए अर्थात जो सैवा ओ कार आत्मन अपना सेवा करवा नचिकेतो कहते हैं अंतिम हे न चिकेत मरण मरणस मरणसबंध काकदंत प्रेते मां नाकदंतपरीक्षाख्यंग्राक्षी मई प्रशुम अर्शि मरण संबंध प्रश्न मरण विषय का अर्थात मरने के बाद कुछ सत्ता रहता है नहीं रहता है प्रेत अस्थि नास्ति ये प्रश्न क्यों कहते हैं काकदंत परीक्षा जैसा तो ते अर्थात इतने आवश्यक नहीं है आपके लिए इसलिए माँ अनुप्राक्षी मृतम अर्सी ये आप मत मांगिए यहाँ तक तो यमराज जी उनका पूरा परीक्षा कर लिए ओ नो मित्र सं वरुण सन